श्राद में न्योता अधिक करता था श्राद में भोजन करके जो मनुष्य स्त्री के साथ समागप करता है उसके पितरगण भी उसके मांस को खाते हैं तथा उसके वीरे पर स्थित रहते हैं इसीलिए श्राद करने वाले मनुष्य को ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और श्राद का दान अतिथि को देना चाहिए इनके अलावा वित्र राग सन्यासी ब्राह्मणों को अथवा बाल खिल्ल्य ब्राह्मणों को श्राद में भोजन कराना चाहिए जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहने वाले ब्राह्मणों को भोजन खिलाता है वह विश्वदेव की पूजा के समान फल को प्राप्त करता है वानप्रस्थ ब्राह्मण को भी भोजन खिलाकर संतुष्ट करना चाहिए वानप्रस्थ ब्राह्मण के बाल खिल्ले ब्रह्मड़ के संतुष्ट से इंद्र प्रसन्न रहते हैं यतियों के संतुष्ट होने पर स्वब्रह्म जी प्रसन्न रहते हैं अपने-अपने महत्व में ये पांच आश्रम ही पवित्र माने जाते हैं पितरों के श्राद्ध में अथवा देव पूजा या देव कार्य में चार आश्रमों की पूजा होती है जो इन चार आश्रमों से जो परे हैं नीचव्रती से अपनी गुजर वशर करने वाले अनाचारी, गायन, बादन द्वारा जीव का चलान वाले रामलीला में राम रामलक्ष्मण का अभिनय करने वाले ब्राह्मणों वाले को भी श्राद्ध को भी श्राद्धग्रम में निमंत्रित नहीं करना चाहिए। श्राद्धों के दिनों में जो मनुष्य नित्य प्रतिभोजन करता है ऐसे व्यक्ति को भी श्राद्ध क्रम करने से वंचित रखना चाहिए जो व्यक्ति नित्य प्रति श्राद्ध में भोजन करता है वह काले रंग का हो जाता है जो मनुष्य शुद्रों के साथ बैठकर भोजन खाता है वह भी नीच प्रगति का हो जाता है ब्राह्मणों के लिए यह सभी कार्य वंचित रखे गए हैं जीव हिंसा करना जीव इत्यादि क अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना, पशु पालना तथा गुरु के अतिरिक्त किसी दूसरे की सेवा करना इत्यादि कार्य हैं। असली रूप में वे ही ब्राह्मण हैं, जो नित्य ध्यान में लगे रहते हैं, अपना जीवन ध्यान में व्यक्तित करते हैं, जो मनुष्य झूठे स्वालेंत्र वाले होते हैं, ढोंगी बाजी करने वाले, � भलकी आशा करने वाले विद्या को बेचने वाले हैं उनको श्राद में नहीं रखना चाहिए वेद शुद्ध में किसी को दखल नहीं देना चाहिए जो मनुष्य उनमें आक्षेप लगाते हैं वे पाप के भागी होते हैं ऐसे मनुष्य को भी श्राद में दान नहीं देना चाहिए जो मनुष्य रुपिया आदि लेकर किसी को पढ़ाता है अथवा रुपिया लेने वाला अध्यापक से पढ़ता है ऐसे दोनों व्यक्ति को श्राद कर्म में भोजन नहीं करना चाहिए व्यापार करने का कार्य तो वेश्य के लिए लिखा है अपनी कन जो मनुष्य व्यर्थ में ही स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा यज्ञ में हवन करता है, इन दोनों मनुष्य को भी श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए, नाश्तिक ब्राह्मण को भी श्राद्ध में दान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अपने लिए भोजन बनाते हैं और देवताओं तथा अतीतों के लिए कुछ भी नहीं रखते, वे मनुष्� जिन ब्राह्मणों की स्त्रियां रात में दूसरों के साथ व्यिचार करती हैं तथा वे स्वयं भी दूसरी स्त्रियों के साथ जो व्यिचार करते हैं उनको श्राद्ध में भोजन नहीं खिलाना चाहिए। वर्ण आश्रम धर्म की मर्यादा का पालन ना करने वाले, चोरी करने वाले, धर्म और श्राद्ध की विरोधी, बिना विचार की सब कुछ अंकित दूषक कहलाते हैं अथे इनको श्राद मिदान नहीं देना चाहिए जो ब्राह्मण हाथ पर रखकर खाते हैं तथा सुअर की तरह भोजन करते हैं तथा वय हाथ से खाते हैं वह मनुष्य भी पतित माना जाता है पितर गण ऐसे मनुष्यों के हाथों का भोजन नहीं करते तथा श्राद की बची हुई वस्तुओं को स्त्री तथा शुद्र और अनुचर ना हो उनको नहीं देना चाहिए जो मनुष्य अज्ञानता में इनको दे देते हैं उसका दिया हुआ श्राद पितृ को प्राप्त नहीं होता इसलिए श्राद में झूठे बचे हुए अन्न को किसी को नहीं देना जिस प्रकार पितर फलफूल तथा मूलों से प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार पितरगण अन्न से त्रप्त रहते हैं। जब तक अन्न गर्म रहता है, तभी तक वह अन्न पवित्र माना जाता है। ठंडा और बासी अन्न अपवित्र माना जाता है। ब्राह्मण को इंद्रियों को वश में रखकर चुपचाप शांत पूर्वक वोजन करना चाहिए, दान क भोजन कराना बलि लेना या देना ये सभी कार्य हाथ के अंगूठे के साथ संपन्न करना चाहिए श्राद में इस प्रकार दान करना चाहिए साधारण रूप से हाथ को घुटने के भीतर करके आचमन करना चाहिए श्राद के समय में सिर मुड़े हुए व्यक्ति को काषाय वस्त्र धारण करने वाले मनुष्य को श्राद से अलग रखना चाहिए शिका धारण करने वाले और त्रिदंड मनुष्य को श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए जो मनुष्य नित्य व्रत उपवास रखते हैं और योग अभ्यास में लगे रहते हैं देवताओं की पूजा करते हैं ऐसे ब्राह्मण महान होते हैं प्राणी उनके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं व्यक्त और अपव्यक्त सभी तरह के पदार्थ उनके बस में रहते हैं श्रेष्ठ योगी जन महात्माओं के मोक्ष इत्यादि सभी ज्ञान उनके अधिकार में रहते हैं इसलिए उन योगी श्रेष्ठ महात्माओं में श्रद्धा भक्ति रखने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है जो योगी श वह वे सभी वेदों को जानता है और जो अजूर वेद को जानता है वह सभी यज्ञों को जानने वाला होता है जो मनुष्य सामवेद को जानता है वह सभी तरह से यज्ञवान होकर सभी कुछ जानता है वायुपुराण का उनासीवा अध्याय संपूर्ण वायुपुराण का असीवा अध्याय प्रारंभ श्राद्ध में दान के फल बृहस्पति जी बोले हम आपको अब श्राद में दिए दान और उसके फल को बतलाएंगे जो मनुष्य श्राद में अन्न का दान करता है वह मनुष्य स्वर्ण के बने हुए दिव्य सुंदर अप्सराओं से भरे हुए विमान को प्राप्त करता है जो मनुष्य श्राद्ध में ओरण के लिए नया वस्त्र दान करे, उसको ऐश्वर्य सुंदरता पुत्र और जो दिगर आयु मिलती है, जो मनुष्य श्राद्ध कर्म में जनेवु का दान करता और सभी श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मणों को पानी पिलाता है, उसे ब्रह्म विद्या दान का फल प्राप्त होता है, जो मनुष्य श्राद्ध के दिन कमंडल उदान करते है, उसको جو منوشے شراد کے سمیں چکر آکار چند سے بنا ہوا کمنڈلو دان کرتا ہے اس کے سب ہی منورت سفل ہوتے ہیں جو منوشے سندر فولوں سے سجی ہوئی شئیاں دان کرتے ہیں اس کی وحے دان دی ہوئی اتم شئیاں پر لوک تک اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے شراد کے دن اور موتی اور رتنوں سے سجی उसे स्वर्ग प्राप्त होता है एक हजार घोडों का दान करने से एक हजार हाथियों से दान करने से तथा सौ रथों के दान करने से वह मनुष्य योगनी के सार निवास करता है तथा जो मनुष्य श्रद्धा सहित पितरों के निमित्त दीपक जलाते हैं उसे एक हजार के दान का फल प्राप्त होता है सभी प्राणियों के एक दूसरे क क्योंकि प्राण दाता के समान कोई दूसरा दानी नहीं है श्राद में सोने के बर्तनों का दान करना चाहिए श्राद के समय सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से भरा हुआ चांदी का बर्तन दान करने से श्राद कर्म करने वाले व्यक्ति के सभी पूर्ण रत पूर्ण होते हैं जो व्यक्ति श्राद में ब्याई हुई गाय के साथ दूध गायों के पुण्य का फल मिलता है सर्दी के मौसम में जो व्यक्ति अग्नि और सूक्ष्म इंधन का दान करता वह मनुष्य हर समय विजय होता है श्री संपन्न होकर मुखी रहता है श्राद के समय फूल मालाओं को और सुंदर बर्तनों को दान करना चाहिए जो मनुष्य आसन शहीया प्रचुर भूमि और विविध तरह के बाहन दान करता है उसको परम उसको परम सुन्दर सुन्द्रिया सुख पहुचाती है जो मनुष्य सभी तरह के शरादों के समय इन सभी वस्तों को दान करता है उसको अश्व मेद यक के फल के समान प्राप्त होता है